स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्श्यों के संस्मरण पवित्र हुआ तन धन्य हुआ मन एक सन्यासी तन उन्नीस के उस दिन की याद आती है जिस दिन पूज्य स्वामी विज्ञानानंद जी ने परम करुणा करुणापूर्वक मुझे अपने पास खींच लिया पूज्य महारा पुरुष महाराज की अस्वस्थता की सूचना पाकर वे इलाहाबाद से बेल मठ आए हैं और महापुरुष महाराज के कमरे के पास वाले कमरे में ठहरे हैं कमरे के भीतर जाकर कुछ समय बाद बाहर आए और बरामदे में मुझे देखकर कर बुलाकर कहा देखो भाई मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगा इन दोनों क्या तुम मेरे कुछ कार्य कर दोगे अधिक नहीं कमरा साफ रखना बिस्तर ठीक रखना और समय पर खाना ले आना यही और क्या मैंने तत्काल कहा हाँ महाराज महाराज जी ने मुझे जब इन कार्यों का भार सौंपा तब वे मुझे पहचानते नहीं थे उस समय मैं मठ का एक सामान्य कार्यकर्ता था इसके पहले पूज्य महापुरुष महाराज से मेरी दीक्षा हो गई थी विज्ञानानंद जी को एक सेवक की आवश्यकता थी मैं सामने मिल गया इसीलिए मुझे बुला लिया आपात तक घटना ऐसी ही थी पर बाद में समझा कि यह उनकी और श्री ठाकुर की विशेष दया थी महाराज जी की बात को स्वीकार कर पूज्य भरत महाराज के पास गया उनको सारी बात कही सब सुनकर उन्होंने कहा उन्होंने जब तुम्हें चुना है तो और कोई बात की आवश्यकता नहीं है तुम अवश्य उनकी सेवा करो और वे जो कहें उसे मनोयोग के साथ करो तुम्हें और कोई दूसरा काम करना नहीं होगा देखो कोई गलती न हो तब से मैं स्वामी विज्ञानंद जी का सेवक हो गया वे जितनी बार भी कोलकाता अर्थात बेलुर मठ आए हैं उतनी ही बार मैंने उनकी यथासाध्य सेवा की है मेरा इलाहाबाद जाने का सौभाग्य नहीं हुआ था पर बेलुर मठ में महाराज के पूछ संग की प्राप्ति का पर्याप्त सौभाग्य मेरा हुआ है क्योंकि महापुरुष महाराज को कठिन बीमारी होने के बाद वे कई बार बेलुर मठ आए थे मेरी उस समय उम्र कम थी सब बातें ठीक से समझ नहीं पाता था फिर भी प्रयत्न करता था कि उन्हें कोई कष्ट न हो पर कभी कभी भूल हो जाती थी और वे सुधार देते थे एक दिन दोपहर को उनके कमरे की खिड़कियां बंद कर रहा था असावधानी के कारण बंद करते समय बहुत आवाज़ हो गई थी महाराज जी अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे थे उस आवाज़ से चमक कर रुष्ट हो गए बोले इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो सावधानी से बंद नहीं कर सकते यदि सावधानी से धीर गंभीरता के साथ काम न कर सको तो मेरा काम करने की आवश्यकता नहीं अत्यंत लज्जित हो मैंने कहा अब ऐसा नहीं होगा उस दिन से समझ गया कि महाराज जी अधिक आवाज़ सहन नहीं कर सकते हैं वस्तुतः अधिकांश समय वे अंतर्मुख अवस्था में ईश्वर चिंतन में डूबे रहते थे इसीलिए बाहर के विक्षेप और आवाज़ आदि से उन्हें कष्ट होता था इसे समझ लेने के बाद मुझसे और गलती नहीं हुई थोड़ी बहुत डांट भले ही मिली हो पर उनका अपार स्नेह और प्रेम मिला है अंतिम दिनों में जब महाराज जी मठ और मिशन के अध्यक्ष थे तब उनका शरीर कुछ कमजोर हो गया था प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने के कारण रात को एक या दो बार उठकर कर शौचालय जाना पड़ता था आधी रात को उठने पर भी किसी को बुलाते नहीं थे पर मैं सतर्क रहता था और उनके बिस्तर में उठ उट से उठते ही मेरी नींद खुल जाती थी मैं तत्काल उनके पास जाकर करनी कार्य कर देता था याद है एक रात को महाराज जी तीन घंटे के अंतर से रात को दो बार उठे और मैं दोनों ही बार उनकी सेवा के लिए हाजिर हो सका था दूसरी बार जब उनके कपड़े बदल दिए तो महाराज जी ने ससने कहा आहा तुमको कितना कष्ट दे रहा हूँ मेरे कारण रात को जरा भी सो नहीं पाते दिन को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और रात को भी आराम नहीं मिलता उनके उस स्नेह भर ईश्वर में कितना माधुर्य था यह शब्दों द्वारा समझाया नहीं जा सकता उनकी बात सुनकर मेरे नेत्र पर आए नेत्र भर आए भरे रूंधे स्वर में बोला क्या कहते हैं महाराज इसमें क्या कष्ट है आपकी सेवा का यह सुअवसर मिला है यही तो मेरा परम सौभाग्य है बेलून मटके रहते समय महाराज जी का भोजन श्रीनाथ महाराज पकाते थे और मैं यथा समय उनके कमरे में भोजन ले आया करता था खाने के बारे में किसी किसी दिन महाराज जी कुछ इच्छा प्रकट करते थे एक दिन उन्होंने कहा कल अच्छी अच्छी चीज़ें पकाकर मुझे खिला सकते हो अच्छा खाना खाने की मुझे बहुत इच्छा हो रही है यह सुनकर श्रीनाथ महाराज ने बहुत से व्यंजन बनाए निर्दिष्ट दिन मैं पुलाव मछली के विभिन्न व्यंजन तली हुई चीज़ें तरकारियाँ दही मिठाई आदि खाने की वस्तुएं उनके पास ले आया ये सब देखकर महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले सबको अच्छी तरह सजाकर रख दो एक दो मिनट तक सभी खाद्य पदार्थों का निरीक्षण करने के बाद बोले अब ले जाओ मेरा खाना हो गया है हम लोगों को चकित देखकर उन्होंने फिर कहा, कहा न कि मेरा खाना हो गया है बहुत अच्छा बना है अब ले जाओ कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराज जी ने एक भी वस्तु को मुख में नहीं डाला अब मैं इससे बिल्कुल विपरीत एक घटना का वर्णन करता हूं, जो इतनी ही आश्चर्यजनक है उस बार भी महाराज जी स्वादिष्ट पदार्थ खाना चाहते थे और अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाने के लिए हमें कहा उनकी इच्छानुसार दस बारह प्रकार के व्यंजन पुलाव दही मिठाई तैयार करके उन सबको उनके सामने परोसा गया महाराज जी ने सबकी प्रशंसा करते हुए खाया और लगभग कुछ भी बचा नहीं रहा 12 बजे भोजन समाप्त कर दो घंटे विश्राम किया लगभग ढाई बजे उन्होंने मुझे बुलाया पहुंचते ही बोले क्या बात है आज तुम लोगों ने मुझे खाना दिया ही नहीं भले ही मैं सो गया था तो भी क्या तुम्हारी ऐसी अकल है कि मुझे खाना देना ही भूल गए पहले तो मैंने सोचा कि महाराज जी मजाक कर रहे हैं लेकिन उनके नेत्र और चेहरा देखकर समझ गया कि वे गंभीर बहुत गंभीर हैं मैं स्तंभित हो गया और मुझे समझ में नहीं आया कि इस अभियोग का उसी समय तत्काल क्या उत्तर दूं। मैं बोलने ही वाला था महाराज भूल गए हैं थोड़ी देर पहले ही आपने खाना खाया है लेकिन मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली महाराज जी स्वयं तब बोले जो हो जो होना था सो हो गया अब कुछ इंतजाम करो मुझे बहुत भूख लगी है अवश्य भात समाप्त हो गया होगा और कुछ यदि दे सको तो दो और देर मत करो तत्काल श्रीनाथ महाराज के पास गया और उन्हें सारी बात बताई उनसे सलाह करके मठ के फाटक के बाहर खाद्य पदार्थ की खोज में गया और श्रीनाथ महाराज तरकारी करने लगे पंद्रह बीस मिनट में एक प्लेट भरकर टोस्ट तले हुए आलू बैंगन दही मिठाई इत्यादि लेकर महाराज जी के पास पहुँचा प्रसन्नतापूर्वक वे ये सब वस्तुएं खा गए उन्हें परितृप्त देखा इसी प्रकार की एक घटना का उल्लेख श्रीमदभागवत में आता है जहां ब्यास देव गोपियों से प्राप्त पर्याप्त दूध माखन आदि खाकर यमुना से कहते हैं कि यदि तुमने उन्होंने कुछ न खाया हो तो वे गोपियों को मार्ग देते श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में स्वामी शारदानंद श्री रामकृष्ण के जीवन की एक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें सामान्यतः कम खाने वाले श्री रामकृष्ण रात को अत्यंत क्षुधार्थ हो बहुत अधिक मात्रा में गरिष्ठ आहार करते हैं पर उससे उन्हें कोई रोग नहीं होता मिशन के उपाध्यक्ष होने के बाद महाराज जी ने नियमित रूप से दीक्षा देना प्रारंभ किया एक बार जब उन्होंने कृपा करना शुरू किया तो यह निश्चय किया कि, कि किसी को लौटाएंगे नहीं जो भी आएगा उसी को श्री श्री ठाकुर का नाम प्रदान करेंगे एक दिन की बात है उस समय महाराज जी अध्यक्ष हो गए थे प्रातःकाल दीक्षा हो रही है बहुत से दीक्षार्थी हैं लगभग 10 बजे एक सम्भ्रांत सज्जन दीक्षा की समग्र सामग्री लिए पहुँचे वे भी दीक्षार्थी थे उन्होंने पूछा कि महाराज जी से भेंट हो सकती है या नहीं मैंने उन्हें कहा जो लोग पहले आए हैं उनकी एक एक करके दीक्षा हो रही है आपको कुछ प्रतीक्षा करनी होगी उन्होंने कहा कितनी देर मैंने कहा आधा घंटा या चालीस मिनट कुछ देर प्रतीक्षा कर उन सज्जन ने मुझे बुलाकर कहा लगता है कि देर होगी मैं स्वामी जी के मंदिर की ओर जाकर बैठता हूँ सचमुच देर हुई थी जो हो जो लोग कमरे में थे उन सभी की प्रतीक्षा होने पर मैंने जाकर महाराज जी को उन सज्जन की बात कही महाराज जी ने उन्हें बुलाने को कहा मैं उनको बुलाने के लिए स्वामी जी के मंदिर की ओर तेजी से गया पर उन्हें नहीं पाया मठ में अन्य स्थानों में भी उन्हें खोजा पर कहीं ने उन्हें नहीं पाया सोचा और किसी जरूरी काम के कारण वे अधिक प्रतीक्षा न कर पाने के कारण चले गए हैं लौटते समय एक नवागत दंपति को मठ के प्रांगण में आम के पेड़ के नीचे खड़े पाया मानो वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हों मेरे पास पहुंचते ही उन्होंने कहा देखिए हम लोग कुछ देर पहले ही आसाम से जरूरी कार्य के लिए कोलकाता आए हैं और कल ही वापस चले जाएंगे हमारी प्रेसिडेंट महाराज से दीक्षा हो लेने की विशेष इच्छा है किंतु पहले से हम सूचित नहीं कर सके हैं अचानक आ गए हैं हमारी प्रार्थना क्या है वे स्वीकार करेंगे आपके पास कोई चिट्ठी है मैंने पूछा नहीं उन्होंने कहा उन्हें बैठने के लिए कहकर मैंने महाराज जी को सब बताया वे हंस बोले उन्हें ले आओ उनकी दीक्षा हो जाएगी उनके दीक्षा के बाद महाराज जी ने कहा देखा ठाकुर की लीला ठाकुर ही जानते हैं हमें केवल उसे स्वीकार कर उसके अनुसार चलना है जो सज्जन पहले आए थे वे प्रतीक्षा नहीं कर सके वे तो आज ही ठाकुर का नाम प्राप्त कर सकते थे नहीं पा सके क्योंकि उनका अभी समय नहीं हुआ है अतः उनका धैर्य छूट गया और अंतिम क्षण में अचानक ये लोग आए बिना खबर दिए फिर भी ठाकुर ने उनकी मनोकामक्षा पूर्ण कर दी उनका समय हो गया था इसीलिए हो गया महाराज जी सभी लोगों के सामने आध्यात्मिक विषयों पर अधिक बातचीत नहीं करते थे अकेले अंतर्मुख स्थिति में रहते थे कभी कभी व्यतिक्रम भी होता था विशेषकर सुबह जब मठ की परंपरा अनुसार साधु ब्रह्मचारी उन्हें प्रणाम करने आते थे उस समय वे ठाकुर की बातें करते थे एक दिन मैंने महाराज जी को श्री ठाकुर के विषय में बात करते करते पूर्ण तन्मय होते देखा था बोलते बोलते अचानक मानो उनकी वाणी रुद्ध हो गई कुछ देर शांत रहने के बाद दो हाथ जोड़कर कर समागत साधुओं को संबोधित कर बोले अब आप लोग जाइए चर्चा के विषय के समाप्त होने के पूर्व ही उन्हें अपने को सैयत करना पड़ा वे नहीं चाहते थे कि किसी के सामने उनका आंतरिक भाव प्रकट हो जाए इसीलिए उन्होंने सभी को चले जाने को कहा महाराज्य ठाकुर और श्री को अभिन्न समझते थे परवर्ती काल में वे सदा कहा करते थे मां को पकड़े रहो उससे ही सब हो जाएगा वे मां शारदा का सदा जगदम्बा के रूप में उल्लेख करते थे दीक्षा के बारे में वे कहते थे दीक्षा का अर्थ है श्री ठाकुर और श्री के साथ परिचय करवा देना उसके बाद वे लोग संतान का भार लेंगे मंत्र देने के बाद वे भक्तों को जब ध्यान के बाद कैसे प्रार्थना करना चाहिए यह बता देते थे वे प्रार्थना पर बहुत जोर देते थे उनकी प्रार्थना में श्री ठाकुर और श्री को एक साथ संबोधित किया गया है वे उन शब्दों को बहुत कातरता के साथ उच्चारण करके भक्तों को सुना देते थे उनकी प्रार्थना ऐसी होती थी हे प्रभु हे जगदम्बे आपके श्रीपाद पद में मेरी अचला अटला भक्ति होवे मैं आपको सदा सर्वदा याद रख पाऊँ भूल न जाऊँ और अंतिम समय में प्राण त्याग के समय आपका स्मरण मनन कर सकूं। उस समय आप लोग को मुझ पर दया करके आपके निकट ले जाकर बैकुंठ धाम में रख दीजिएगा कोलकाता जुलाई 1975